श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छब्बीस छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी भक्ति विवेक वैराग्य तथा पांडित्य श्री रामकृष्ण तथा शिष्य प्रेम आज आश्विन की कृष्ण तृतीया है सोमवार छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा डॉक्टर सरकार उसी श्याम पुकुर के घर में कर रहे हैं रोज आते हैं आदमी भी संवाद लेकर रोज जाता है शरद ऋतु है कुछ दिन हुए शारदीय पूजा हो गई है श्री रामकृष्ण की शिष्य मंडली को हर्ष और विषाद में वह समय बिताना पड़ा था श्री रामकृष्ण की पीड़ा तीव्र है डॉक्टर सरकार ने सूचित किया है कि रोग असाध्य है शिष्यों को तब से हार्दिक दुख है वे सदा ही चिंतित और व्याकुल रहा करते हैं कुमार अवस्था से ही वैराग्य युक्त उनके नरेंद्र आदि शिष्यगण अभी कामनी और कांचन के त्याग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इतनी पीड़ा है फिर भी दल के दल आदमी श्री रामकृष्ण के पास आते रहते हैं उनके पास आते ही उन्हें आनंद मिलता है वे समागत मनुष्यों की मंगल कामना करते हुए अपने असाध्य व्याधि को भूल उन्हें शिक्षा और उपदेश देते हैं डॉक्टरों ने विशेषतः डॉक्टर सरकार ने बातचीत करने के लिए मना कर दिया है परंतु डॉक्टर सरकार खुद छः सात घंटे तक रहते हैं वे कहते हैं किसी दूसरे के साथ बातचीत नहीं करने पाओगे बस हमारे साथ किया करो श्री रामकृष्ण की बातें सुनते सुनते डॉक्टर एकदम मुग्ध हो जाते हैं इसीलिए वे इतनी देर तक बैठे रहते हैं श्री राम मास्टर से बीमारी बहुत कुछ अच्छी सी हो गई है इस समय तबीयत खूब अच्छी है अच्छा तो क्या दवा से ऐसा हुआ है तो इसी दवा का सेवन क्यों न किया जाए मास्टर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं उनसे सब हाल कह दूंगा वो जो कुछ अच्छा सोचेंगे कहेंगे श्री राम देखो दो तीन दिन से पूर्ण नहीं आया मन में न जाने कैसा हो रहा है मास्टर काली बाबू तुम जाओ नज़रा पूर्ण को बुलाने काली अभी जाता हूँ पूर्ण की उम्र चौदह पंद्रह साल की होगी श्री रामकृष्ण मास्टर से डॉक्टर का लड़का अच्छा है ज़रा एक बार आने के लिए कहना